ज्योति सिद्ध मूर्धा में स्थित ज्योति में संयम करने से सिद्ध महापुरुषों का दर्शन होता है मूर्धा में स्थित मूर्धा में स्थित कौन ज्योति मूर्धा में स्थित ज्योति में संयम करने से सिद्ध महापुरुषों का दर्शन होता है जो मूर्धा है ना ये मुरधा में जो ब्रह्मरंद्र है ब्रह्मरंद्र देखा हुआ छोटे बच्चे का थोड़ा स्पुर होता है तक तक तक तक तक। हाँ तो ये मूर्धा है ना तो, तो मुर्दा में वहाँ पर ये ज्योति एक ज्योति में संयम करना है और मुरधाम स्थित जो ज्योति है वो दीप के अग्रभाग के समान है जैसे दीपक घृका या शैल का जलाते है ना एक बत्ती लगा कर कफ करपात की बत्ती लगा कर तो जलाते हैं उसके अग्रभाग की तरह एक ऐसी ज्योति ऐसा है, तो ये जो दुण दुण ये ध्यान करते हैं ना शास्त्रार्थ में वो तो दीप के और मूर्धा में जो ध्यान करते हैं वो स्थित तो ज्योति में संयम करने से सिद्ध महापुरुषों का दर्शन होता है इसका भाग्य देखेंगे सिरह कपाले अंत चित्रम सिरह कपाले सिर के कपाल में ये इस कहते हैं ना हिंदी में खोप भी कहते हैं hmm. तो कपाल है। में है। hmm. है? तो तो कपाल कपाल बोलना कपाल यही हम समझ पाते चलिए सिर के कपाल में अंदर छित्र है सिर के कपाल में अंदर चित्र है चित्र मतलब वे रिक्त स्थान है।, है ना क्षेत्र में रिक्त स्थान होता है ना क्षित्र तो के कपाल के अंदर क्षित्र है और फिर आगे कर लेना उस क्षेत्र में उस में प्रभाष्वरम ज्योति अत्यंत ही प्रकाशमान ज्योति है प्रकृष्ट भाष्वर है ना अत्यंत उज्ज्वल, अत्यंत उज्जवल ज्योति है अत्यंत प्रकाशमान ज्योति है तो सिद्ध के कपाल में सिर के कपाल में अंदर छिद्र है या सिर के कपाल में अंदर है अवकाश है उस अवकाश के अंदर या उस छिद्र के अंदर अत्यंत भक्स्वर ज्योति है अत्यंतला प्रकाश है तत्व संयमांत कर उसमें संयम करने से उस ज्योति में संयम करने से दयावा पृथिव्योह अंतराल चार्य सिद्धान दर्शनम दयावा पृथिव्योह अंतराल चार्यम अंतरिक्ष लोग अंतरिक्ष और पृथ्वी लोग के मध्य में विचरण करने वाले अंतरिक्ष और पृथ्वी के मध्य में विचरण करने वाले सिद्धा नाम दर्शन सिद्ध महापुरुषों के दर्शन होते हैं जो सिद्ध महापुरुष है वो नेत्रों से नहीं दिखाई देते सामान्यता आने, आने पर भी हम लोगों के पास में नहीं दिखाई देती कहते हैं की फिर साधक को तीन बजे साधला में बैठ ही जाना चाहिए क्योंकि उनका जो तो है वही दो बजे से ही उनका विचरण होता है और जो समय पर साधन में बैठता है दो बजे तीन बजे तो बैठ ही जाना चाहिए नहीं तो दो बजे से लोग बैठ जाते हैं पुराने लोगों का नियम ही था दो बजे आने के लिए अब चार का नियम रहा अब तो चार वाला भी खत्म हो गया नहीं चार का नियम तो खूब चला पहले पुराने महात्मा दो बजे नहाते मैंने खूब देखा है और तो तो वो निश्चित महापुरुष देखते हैं साधना करते हैं सजू करते हैं लोगों का अब उस समय यदि कोई सोता रहता है या तो फिर उस ध्यान नहीं देती हूँ इच्छा कर देती हूँ तो सामान्य बात नहीं तो सत्य संवाद करते वहाँ संयम करने से जो मतलब योग साधना नहीं करते हैं योग की विधि से ध्यान नहीं करते हैं वो लोग भी यदि अपना जब आदि करते हैं किसी साधन करते हैं तो उनको भी प्राप्त होती है रात्रि में भजन करते हैं रात्रि में साधना करने से सत्य संवाद करते उससे मूलधाम स्थित त्युति में संयम करने से ज्यावा प्रसिद्धि अंतराल चारणाम अंतरिक्ष और पृथ्वी लोग के मध्य में वितरण करने वाले दर्शन तो तो होता है उनका तो इन सर्वम भुवन ज्ञानम सूर्य संयम है तो संदिवती बत्तीस तक आई है ना तो यहाँ तक संयम बताया गया और भी कुछ उपाय है क्या संयम से अतिरिक्त तो बताते हैं सर्वम प्रतिभा अथवा संयम से सब ज्ञान होगा मतलब अथवा संयम के बिना बता रहे हैं कि सर्वम कि प्रातिज्ञान से सब कुछ हो जाता है अथवा प्रातिज्ञान से सब कुछ हो जाता है या प्रातिज्ञान से सबको जान लिया जाता है तो सूर्य में संयम करने से चंद्र में संयम करने से नाव चक्र में संयम करने से कंठकोप में संयम करने से कोरोना डेह में मतलब जो ज्ञान के लिए जहाँ जहाँ संयम किया गया है ना गुरु नाडी में संयम से ज्ञान नहीं आया ना स्थिरता आई ना और कंठ कंठकूप में संयम करने से ज्ञान नहीं आया उदापी की निवृत्ति तो ज्ञान तो सूर्य में संयम करने से भुवनों का ज्ञान चंद्र में संयम करने से क्या है तारा गति का ज्ञान ध्रुव में संयम करने से ध्रुवी गति का ज्ञान नावी चक्र में संयम करने से शरीर की अवयोगों की संरचना का ज्ञान है तो ये जो ज्ञान की जो बात आई मुर्दा में स्थित मुर्दा ये मुर्दा मतलब कपाल में है और मुर्दा में मतलब स्थित ज्योति में, में, में संयम करने से सिद्धों का ज्ञान तो जो ज्ञान की बात आई ना तो कहते हैं वह कर अथवा प्राथिव ज्ञान से सब कुछ जान लिया जाता है इससे भी सब कुछ जान लीजिए प्राथिप ज्ञान से सब कुछ जान लिया जाता है प्राथिव क्या है डिपो प्राति नाम तारकम तारक ज्ञान को प्रातिज्ञान कहा जाता है या जा प्रातिज्ञान ज्ञान है तारक ज्ञान प्रातिज्ञान का क्या अर्थ है उसको समझाते हैं तद है का अर्थ है विवेक ज्ञान से पूर्व रूपम विवेक ज्ञान का पूर्व रूप है विवेक ज्ञान का पूर्व रूप है पहले भी आया था विवेक ज्ञान एक स्थान पर आया था तो यह बताया गया था की विवेक ज्ञान विवेक छाति से भिन्न है विवेक छात्र में क्या होता है कि बुद्धि से भिन्न में पुरुष का साक्षात्कार होता है और विवेकर ज्ञान सर्व को विषय करने वाला होता है तो विवेकर ज्ञान से क्या होती है सर्वज्ञता है ये तो विवेकर ज्ञान से सर्वज्ञता आती है ना सर्व सब को विषय करने वाला ज्ञान विवेकर ज्ञान है इसका तीन चौवन में निरूपण है इसी अध्याय के चौवन सूत्र में बताया क्या निकाल सकते चौवन सूत्री को शुरू हो गया है फिफ्टी से बावन से इसका शुरू हो गया है और चौवन दशम का है देखिए गया? क्षण संयवाद विवेक विवेक ज्ञान कह रहे ना यहाँ बावन में विवेक ज्ञान कहा गया और में क्या एक गया ये तटा प्रकृति पुत्र में है ना अंतिम में तटापर्थिवेक ज्ञान से चौवन देखो थोड़ा चौवन में आ जाएगा यही तारक ज्ञानम आया समुझ में हाँ तो ये यहाँ पर इसका वर्णन आएगा तारकम सब को विषय करने वाला ज्ञान क्या है तारक ज्ञान है सर्वथा आक्रमण विवेकम यहाँ पाठ चल रहा है वहां देखो वहाँ आएगा तो क्या बताया कि तारक ज्ञान को कार्तिक ज्ञान देते हैं और वह सबसे क्या लेना है कार्तिक ज्ञान विवेक ज्ञान का पूर्ण रूप है विवेक ज्ञान होता है सबको विषय करने वाला ज्ञान है तो सत्तर सबको विषय करने वाले विवेक ज्ञान का पूर्व रूप है विवेक ज्ञान का पूर्व रूप कौन है तारक ज्ञान या ज्ञान इसको समझाते हैं जो विवेक ज्ञान का पूर्व रूप है यथा भास्कर जैसे भास्कर का उदय होने पर भास्कर का उदय होने पर उसके पहले से प्रभावित है भास्कर का उदय होने पर उसके पहले से क्या रहती है प्रभावित सूर्य का उदय होने के पहले ही थोड़ा प्रभाव आ जाती है रात्रि के अंधकार की निवृत्ति तो सूर्योदय के पहले ही हो जाती है पहले ही हो जाती है तो जैसे भास्कर का उदय यथास्कार भास, भास्कर उदय भास्कर का उदय होने पर उसके पहले से प्रभाव आती है भास्कर का उदय होने पर उसके पहले भास्कर का उदय होने पर उसका भास्कर का उदय होने पर उसके पहले प्रभा रहती है वैसे ही विवेक ज्ञान के पहले क्या रहता है प्राथमिक ज्ञान ज्ञान के पहले क्या रहता है विवेक ज्ञान का पूर्व प्राथमिक है ना जैसे सूर्य का उदय होने पर उसके पहले प्रभा रहती है समझी लगेगी जैसे भास्कर का उदय होने पर उसके पहले प्रभा रहती है वैसे ही विवेक ज्ञान के पहले प्रातिक रहता है सर्व्यो जाना थी योगी प्राति ज्ञानस उत्पत्तों की ऐसा लगाएंगे प्राथिभस्त ज्ञानस प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होने पर प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होने पर प्राथमिक प्रातिभ ज्ञान के द्वारा प्राथिभस्त ज्ञानस प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होने पर प्रातिभ ज्ञान के द्वारा योगी सर्वमय जाना थी योगी सब कुछ जानता है योगी सब कुछ जान है। सब कुछ ज्ञान लेता है द्वारा तो योगी सब कुछ जानता ही है वह लिखा है ना सूत्र में वाह लगा तो वही वाह लगा वाह मतलब अथवा अथवा क्यों पहले बाले हो गया ना संयम करने से तो संयम जान से जानो अथवा इस प्रकार जानकारी देखिए हृदय संविद? तो हृदय में संयम करने से चित्त का साक्षात्कार होता है हृदय में संयम करने से चित्त का साक्षात्कार होता है यदि है हृदय में संयम करने ऐसी हृदय का साक्षात्कार होना चाहिए तो हृदय में संयम करने से चित्त का साक्षात्कार कैसे होगा तो कहते हैं कि इसका उत्तर हृदय में संयम करने से सबको हृदय का ज्ञान होगा या हृदय में संयम करने ऐसी हृदय में जो जो स्थित है सबका साक्षात्कार होगा तो हृदय में स्थित है इसलिए हृदय में संयम करने से किसका साक्षात्म करने से हृदय का साक्षात्कार होगा और हृदय में स्थित जो भी हमारे सबका साक्षात्कार होगा और हृदय में स्थित है इसे शिक्षक का साक्षात्कार हो जाएगा शिक्षक का होने से अपने संस्कारों को भी पता चल जाता है हमारे संस्कार कैसे कैसे है क्या करवाना चाहते तो दूसरे शास्त्रों में संस्कार को धर्म को को क्या सबको बोलते हैं संस्कार को ये ये ये तो प्रत्यक्ष संयम करने से चित्त का साक्षातकार होता है यदि ब्रह्म पूरे दहरम कुंडली समय छोटी बनती है उसको ही आना सकती है अब देखेंगे ब्रह्म का निवास स्थान इस शरीर में ब्रह्म का निवास स्थान शरीर ब्रह्म का निवास स्थान रूप इस शरीर में लकीबं ब्रह्म का निवास स्थान रूप इस शरीर में यदि उदाहरण कर्त स्वल्पम छ जो ये स्वल्प कमलाकार स्थान है कमलाकार और स्थान? तो कमलाकार स्थान कौन है तो हृदय ही है ब्रम के निवास स्थान इस रूप शरीर में यदि जो या स्वल्प कमलाकार हृदय स्थान है विष्णु का कौन सा स्थान कौन सा स्थान स्थान जो है स्वल्प कमलाकार हृदय स्थान है कमल के आकार का तत्र विज्ञानम तत्र का अर्थ है कि उस वेश में वैश्व का क्या हृदय स्थान में या हृदय में उस हृदय में विज्ञान स्थित है उस वेश में या उस स्वर्प कमलाकार हृदय में कमलाकार हृदय में चित्त स्थित तो है विज्ञानम का सचितम स्थितम कमलाकार हृदय में कौन स्थित है चित्त संयम का है तस्वीर से वही लेना हृदय है ना विष्ण उस हृदय में संयम करने से और देखो सत्तपुरुषयो संकीर्णयो प्रत्य विशेषोत्थ स्वा चारी चारी हो। हो अच्छा सतपूर्ण संकीर्ण यो हो संकीर्ण कर्त होता है मिला हुआ अभिन्न संकीर्ण कर्त क्या होता है मिला हुआ या अभिन्न और यहाँ पर है क्या असंकीर्ण का कर्त क्या होगा अत्यंत भिन्न संकीर्ण अर्थ है मिला हुआ या अभिन्न और असंकीर्ण अर्थ है अत्यंत भिन्न तो, हाँ अत्यंत भिन्न भी बिल्कुल भिन्न मान अत्यंत भिन्न कौन है सत्व और पुरुष सत्व का अर्थ बुद्धि तत्व का क्या अर्थ है बुद्धि और पुरुष बुद्धि और पुरुष ये अत्यंत भिन्न है बुद्धि जड़ है और पुरुष कैसा है चेतन है बुद्धि दृष्ट है पुरुष दृष्टा है तो ये सब और बुद्धि त्रिगुणात्मक है और पुरुष ऐसा है कि बुरा है ऐसा तो ये अब देखेंगे कि अब अच्छा तो ये अत्यंत अच्छा भिन्न अत्यंत अच्छा संकीर्ण करते अत्यंत अच्छा भिन्न कौन बुद्धि और पुरुष है अत्यंत अच्छा भिन्न बुद्धि और पुरुष का प्रत्ययेष प्रत्यय अर्थ होता है वित्तीय या ज्ञान और अविशेष है ना अविशेष अविशेष ज्ञान अविशेष ज्ञान का अर्थ सामान्य ज्ञान सामान्य ज्ञान का मतलब रूप से ज्ञान अभिन्न रूप रुँच से ज्ञान पंक्ति लगा दो अत्यंत भिन्न बुद्धि और पुरुष का अभिन्न रूप से अभिन्न रूप से ज्ञान भूख कहलाता है अत्यंत भिन्न बुद्धि और पुरुष का अभिन्न रूप से ज्ञान भोग कह जाता है भोग समझो ध्यान देना की सुखाकार वृत्ति किसकी होती है बुद्धि की वृत्तियां तो भी बुद्धि की होती है सुखाकार वृत्ति किसकी है तो सुखाकार वृत्ति ही सुख है सुखाकार वृत्ति किसकी है बुद्धि की और सुखाकार वृत्ति ही सुख है तो सुख किसका है बुद्धि का तो सुखी कौन होगी अच्छा पुरुष सुखी होगा अलग हो गया ना बुद्धि और पुरुष पर प्रत्यक कैसे होगा प्रत्यय मतलब ज्ञान कैसे होगा सुखी हाँ सुखी सुखी है कौन और प्रतीत अनुभूति कैसी होगी सुखी आम, आम का मतलब पुरुष।, पुरुष तो यहाँ जो है ना सुखी बुद्धि सुखी, सुखी, सुखी किसको समझता है तो यह सुखी ज्ञान हो रहा है इस प्रकार जो प्रत्यय हो रहा है वो बुद्धि और पुरुष का अभिन्न रूप से सत्य है या सत्य है अभिन्न रूप से सकते हैं बुद्धि और पुरुष का अभिन्न ज्ञान हो रहा है अभेद रूप ज्ञान बताए बुद्धि और पुरुष का अभिन्न सुखी सुखी बुद्धि किसको मांग रहा है तो दोनों को भिन्न भिन्न समझ पा रहा है यदि भिन्न भिन्न समझ ले तो ये मालूम हो जाएगा कि सुखी या बुद्धि में सुखी बुद्धि सुखी सुखी ऐसा लेकिन इस रूप से तो लेकिन सुखी प्रती होती है सुखी अहम सुखी अहम ये इस प्रकार जो प्रत्यय होता है ये बुद्धि और पुरुष का प्रत्यय विशेष है मतलब ज्ञान है अभिन्न रूप से बस यानी इसी प्रकार ध्यान देना दुखाकार ही दुख है और दुखाकार वृद्धि किसकी होती है बुद्धि की वृत्ति होती है बुद्धि की तो दुखाकार वृत्ति ही दुख है तो दुख किसने है बुद्धि में दुखी कौन होगी बुद्धि पुरुष बुद्धि होगा तो दोनों भिन्न है लेकिन प्रत्यय कैसे होता है हम दुखी तो इस प्रकार जो हो रहा है वो बुद्धि और पुरुष का भिन्न रूप से प्रत्यय है या अभिन्न रूप से प्रत्यय है हाँ प्रत्यय करते अनुभव ज्ञान है तो इस प्रकार बुद्धि और पुरुष का अभिन्न लिया होता है और है ना अब इसे घट ज्ञान वाना हम घटाकार बुद्धि की घटाकार वृद्धि ही घट है बुद्धि की घटाकार वृद्धि क्या है तो घटज्ञान ज्ञान किसमें है तो घटज्ञान बुद्धि में है तो घटज्ञान वाला कौन होगा बुद्धि में है अनुभची कैसी होगी घट ज्ञान वन भट ज्ञानवान घट ज्ञान है कौन बुद्धि तो इस प्रकार जो प्रत्येक हो रहे हैं तो वो कैसे प्रत्येक है अब हम बताई बुजूँ तो ये हो गए जो में है ना ये तो सादात्म को तोड़ना बड़ा कठिन हो रहा है लगाइए की अत्यंत योग का अत्यंत भिन्न अत्यंत भिन्न बुद्धि और पुरुष का अभिन्न रूप से ज्ञान भोग कहा जाता है या अत्यंत भिन्न बुद्धि और पुरुष का अभिन्न रूप से ज्ञान या अभिन्नवीन ज्ञान भोग होता है अभिनत्व ज्ञान क्या होता है अभिनत्व ज्ञान भोग होता है या अभिन्नवन ज्ञान हो था भी भोग सबसे ज्ञान हो ज्ञान हो है क्यों कहते क्यों है क्योंकि बुद्धि की परार्थता है बुद्धि की क्या है हाँ है परार्थ का मतलब है पर्षे दिये, पर्षे दिये पर के लिए के प्रयोजन के लिए पर के तो बुद्धि कैसी है बुद्धि पर के प्रयोजन के लिए है पत्र क्या लेना है पुरुष बुद्धि पुरुष के प्रयोजन के लिए है बुद्धि किसके लिए है पुरुष के हाँ बुद्धि अपने में प्रतिबिंबित सुख सुखादी सभी विषयों को किसके अर्पित कर देती है बुद्धि अपने में प्रतिबिंबित सुख दुखाधि सभी विषयों को पुरुष में अर्पित कर देती है इसलिए पुरुष उसको भी मान लेता है की सुखी में हूँ कुछ ही में हूँ वाला में वाले मान्य हूँ तो बुद्धि अपने तो बुद्धि परार्थ है या परिस प्रयोगन के लिए है, पुरुष लगाइए अत्यंत भिन्न बुद्धि और पुरुष का अभिन्न रूप से ज्ञान भोग है क्योंकि बुद्धि पराथ है आया अब यहाँ बताते हैं स्वार्थ संयम सांघकारिता का में आता है बुद्धि परार्थ है मतलब पर के प्रयोजन के लिए है पुरुष के प्रयोजन के लिए है ना तो पर तो का प्रयोजन जिसका हो उसे कहेंगे परार्थ परार्थ तो, तो पर है पुरुष उसका प्रयोजन कौन करता है बुद्धि बुद्धि है ना पुरुष के प्रयोजन के लिए कौन है तो बुद्धि को क्या आ जाएगा परार्थ अब पुरुष जो है किसी के लिए नहीं है या तो पुरुष के लिए पुरुष अन्य किसी के लिए नहीं है पुरुष को इसलिए कहते हैं स्वास्थ्य वो अपने लिए वो किसके लिए क्योंकि ध्यान देना जितना संघात होता है संघात मतलब मिलकर के जो कार्य होते हैं ना समूह में वो किसी अन्य के लिए होते हैं जैसे खटवा है खटवा में काष्ट आदि है बिस्तर है सब कुछ तो संघात किसके लिए है किसी पर के लिए किसी के दुष्टान के लिए ये संघात मकान है तो किसी के गुल तो ये जितने भी अचेतन पदार्थ संगात है किसके लिए है पुरुष के लिए है पुरुष और किसी के लिए है क्या नहीं ये तो और किसी के लिए नहीं है तो पुरुष कैसा हो जाएगा प्रार्थना होने से स्वास्थ्य हाँ जो ध्यान देंगे वो तो भक्ति लोगों के मत में पुरुष किसके लिए है भगवान के लिए है तो शास्त्र में ऐसा विषय नहीं है ना यहाँ तो योगना से आत्मा का साथ करना ऐसा नहीं है ऐसा विषय है नहीं पुरुष पुरुष किसके लिए है परम पुरुष के लिए भगवान के लिए है ऐसा यहाँ विचार नहीं है यहाँ का योग साक्ष का उपदेश है अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना आगे कहा गया पाठना स्वार्थ निर्माण स्वार्थ कौन है पुरुष उस पुरुष में संयम करने से पुरुष ज्ञान पुरुष का साक्षात्कार होता है पुरुष में संयम करने से पुरुष का होता है लग गया तो जब पुरुष में संयम करेंगे पुरुष में संयम का मतलब क्या है कि जो बुद्धि में जो बुद्धि में स्थित पुरुष है उस पुरुष में संयम करना है और जो में मतलब बुद्धि और पुरुष का मिले जुले रूप में संयम नहीं करना है पुरुष में संयम करना है जैसे की आप सूर्य में संयम करेंगे तो सूर्य सूर्य की भावना करके सूर्य की आकार की करनी पड़ेगी तो सूर्याकार वृत्ति का विषय कौन है सूर्य उसका सूर्य में संयम हो गया तो ऐसे जैसे कि सूर्य को देखते हैं ना तो सूर्य के आकार की व्यक्ति का कर सकते जो साधना करते हैं साधना करते करते सूर्य तक तो तो समझ में आने लगते फिर जो बुद्धि पुरुष है उस पुरुष के संयम कर गया तो पुरुष का साक्षात्कार होगा अक्षर जो पुरुष का साक्षात्कार होगा अब अभिन्न नहीं होगा अभिन्न रूप से सभी जानते हैं सुखी जान दुखिया बुध बुद्धि के पर जो ना बुद्धि दि से अच्छी पुरुष का साक्षात्कार करेगा सुबह जायेगा अत्यंत भिन्न बुद्धि और पुरुष का अत्यंत भिन्न बुद्धि और पुरुष का ज्ञान, रूप से अत्यंत बुद्धि और पुरुष का अभिन्न रूप से ज्ञान भोग कहा जाता है या अत्यंत भिन्न बुद्धि और पुरुष का अत्यंत भिन्न बुद्धि और पुरुष का अभिन्न रूप से ज्ञान भोग है यह भोग होता है क्योंकि बुद्धि फल के प्रयोजन के लिए है पुरुष के प्रयोजन के लिए है और पुरुष में संयम करने से पुरुष का होता है अब इसका भाष्य देखेंगे बुद्धि तमाम सत्वों के निबंधने प्रत्याशीलम करते प्रकाश स्वभाव वाला प्रकाश स्वभाव वाला या प्रकाशित करने के स्वभाव वाला कौन बुद्धि सत्व यहाँ बुद्धि मतलब तो प्रदान होने के कारण बुद्धि को बुद्धि सब तो कहते हैं सूत्र में आया है ना सब सत्य चलिए तो प्रकाश स्वभाव वाला बुद्धि सब तो आगे ध्यान देना ध्यान देना कि जो बुद्धि है ना तो घटाकार परिणाम किसका है सुखा अच्छा पटाकार परिणाम किसका है सुखाकार सुखाकार सब किसके परिणाम है तो ध्यान देना सांशास्त्र में जो योग शास्त्र में सांख्य शास्त्र में सबसे बड़ा क्या माना गया है विवेक कैसी खाती मतलब ज्ञान बुद्धि से विन्द पुरुष ज्ञान तो ध्यान देंगे तो विवेक ख्या रूप में किसका परिणाम हो होगा परिणाम घटाकार हो, बुद्धि का है ना घटाकार किसका परिणाम होता है बुद्धि घट बुद्धि का घट घट स्थान में जाकर बुद्धि घटाकार हो जाती पश्चिम स्थान में जाकर पटाकार हो जाती तो घटाकार फटाकार परिणाम किसके हैं बुद्धि के उसी प्रकार विवेक छाती हुए जैसे घटाकार रूप कौन धारण करती है बुद्धि तो विवेक रूप कौन धारण करेगी तो विवेक छाती किसका परिणाम हो गया यहाँ पर सत्य पुरुषान्यता ख्या कहा जाता है विवेक छाती को क्या कहते हैं सत्य पुरुषान्यता ख्याति या सत्य पुरुषान्यता सत्य अब पंक्ति लगाई है प्रकाश प्रकाश स्वभाव वाला बुद्धि सत्य रजस्तम थी बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे सब लोगों को देखना रज और तम को बस नहीं करके या रज और समझाने के लिए मैं ऐसा समझा रहा हूँ रज और तम को बस करके सत्य पुरुष अन्य प्रत्येक सत्य पुरुष अन्य ख्याति रूप से परिणाम को प्राप्त होता है सत्य पुरुषान्यता ख्याति रूप से परिणाम को प्राप्त होता है या विवेक ख्याति रूप से परिणाम को प्राप्त होता है परिणत कौन परिणाम को प्राप्त होता है बोलो तो बुद्धि सत्तु जो प्रकाश करने के स्वभाव वाला है रज और तम के अधिक रहते प्रकाश कर पाएगी इससे रज और तम को बन जो है करके रज और तम को भूत करके रज और तम को दबा करके हृदय का एक विशेषण है समान सतु उपली नहीं है ना समान कहूंगा क्या सब समा... समान नहीं। क्या समान सत्व उपलीबन सत्व का से क्या सत्ता समान समान सत्ता में समान सत्ता में कारण, कारण। समान सत्ता में कारण, समान कारण तो समान सत्ता में कारण ध्यान देंगे कि सतम इनमें से इनमें से स्वतंत्र किसी की सत्ता है मिलाकर ही तीनों रहेंगे जब भी रहेंगे कैसे रहेंगे तीनों मिलकर रहेंगे जब कहते हैं सत्युगुण है इसका मतलब सत्युगुण अधिक है अन्य लोगों मिल रहे रज है तो इसका क्या मतलब है रज अभी अन्य रोग न्यून है इसी प्रकार सभी जगह जाना जानना सोज बढ़ जाता है सब सत्व रहते हैं तो ये मतलब क्या है कि समान सत्ता के कारण तो तीनों की समान रूप से सत्ता है, है तो समान विद्यमानता में कारण तत्व की समान तत्व की समान सत्ता में, <university1> सम्द। में कारण कौन है रज तो समान सत्ता में कारण कौन है रज और समान सत्ता में कारण सत्व के सत्व के समान सत्ता में कारण लगाइए प्रकाश भाव वाला बुद्धि सत्व समान सत्ता में कारण या तो अग्निभाव संबंध वाला भी का कारण किया अग्निभाव संबंध वाला अग्निभाव संब... अग्न भाव कैसे हैं जी उसके बिना न रहना जैसे वनी का अग्न भाव संबंध है वंदी के बिना धुम रहती है तो वर् का धूम के साथ कौन सा संबंध है वैसे ही जो है ना आपका रज और तम का तत्व का क्या संबंध है अभिनाभाव तो यहाँ तमाम सत्तों को निबंध नहीं करते समय यह अभिनाव संबंध वाला प्रकाश स्वभाव वाला बुद्धि सत्व अभिनाभाव संबंध वाले रज और तम को बस में करके रज और तम को बस में करके सतुष अन्य ख्याति रूप से परिणाम को प्राप्त होता है प्रत्येक अर्थ है ख्याति या सत्य तो पुरुष अन्यता ख्या रूप से परिणाम को प्राप्त होता है कौन परिणाम को प्राप्त होता है किसको बस में करके सत्य बिना जो है ना क्या है ज्ञान रूप से परिणाम उसका नहीं होगा सत्य पुरुष अन्यता ख्या से भिन्न पुरुष का ज्ञान सत्व से भिन्न पुरुष का ज्ञान या तत्व तो और पुरुष का भिन्न भिन्न रूप से ज्ञान पुरुष का समाज क्या सत्वात तस्माचार सत्वात परिणामिना अत्यंत विधर्मा विनुक्ता मात्र रूप पुरुष लगाइए तस्माद परिणामिना सत्वात क्या यहाँ अपी असमें है उससे और नहीं क्या यहाँ पर अपीएसमें है उस परिणामी सत्तु से भी सत्व से कह देंगे बोलो यहाँ पर समझा दो बुद्धि सत्व परिणाम को कौन प्राप्त होगा बुद्धि सत्व अन्यू ख्याम को प्राप्त होगा बुद्धि परिणामी सत्व कौन होगा बुद्धि सत्व क्या परिणामी और परिणामी और परिणामी बुद्धि सत्व लगे तस्मात सत्वाद कहते बुद्धि सत्व ऐसी परिणाम होता है ना बुद्धि सत्व का इसलिए बुद्धि सत्व को कहा गया परिणामी इसलिए परिणामी बुद्धि सत्व से अत्यंत विरुद्ध धर्म वाला अत्यंत विरुद्ध धर्म वाला कौन होगा पुरुष पुरुषित पुरुषा लिखा है ना हुआ पुरुष बुद्धि वो सत् केन्त है तस्मात्वा पंचमेंट है ना हां। और परिणामी बुद्धि सत्तु से भी अत्यंत विरुद्ध धर्म वाला हाँ अत्यंत विरुद्ध धर्म वाला कौन पुरुष अत्यंत गुरुद्ध धर्म वाला तथा विशुद्ध विशुद्ध कौन है पुरुष और अन्य कि भिन्न भिन्न पुरुष कितने भिन्न ना। <त्ति> है ना नाना है ना भिन्न भिन्न चैतन्य मात्र स्वरूप पुरुष है या चेतन मात्र रूप पुरुष है कैसा पुरुष है वो चेतन मात्र रूप पुरुष है चैतन्य जब इसमें सांख्य के और शब्दावली में या शांकर के शब्दावली में चैतन्य शब्द मिले तो उसका तो तो तो तो चेतन ही समझना चाहिए क्योंकि चेतन शब्द से स्वार्थ में प्रत्य करके चैतन्य बनाया है तो चेतना कन्या और जो लोग मानते हैं उनके यहाँ कर चैतन्य कर mm -hmm. जो आत्मा को ज्ञान कारण मानते हैं उनके यहाँ चेतन कर आत्मा और चैतन्य करके आते हैं ज्ञान बोध तो भाव भी नहीं करते हैं तन भी योग के ग्रंथों में चेतन आए तो चेतन योगता है चेतना योग चैतन्य बताइए और उस परिणामी बुद्धि अपेक्षा अत्यंत धर्म वाला अन्य तथा चेतन रूप चेतन मात रूप? है। चेतन मात्र मात्र मात्र रूप रूप पुरुष पुरुष अब देखेंगे अत्यंत संकीर्ण योग प्रत्याशे पुरुष ये सूत्रार्थ बता रहे हैं है न है। सूत्रार्थ किया जा रहा है अब इसको लगाइए अत्यंत भिन्न बुद्धि और पुरुष का अभिन्न रूप से ज्ञान अभिन्न रूप से ज्ञान भोग होता है अभिन्न रूप से ज्ञान क्या होता है किसका भोग पुरुष का क्योंकि यानी भोग है सुखी आम दुखी आम इसी प्रकार तो भोग होता है सुखी आम इस प्रकार किसका भोग है सुख का और दुखी भोग है अपने अपने तो अत्यंत और पुरुष का अभिन्न रूप से ज्ञान भोग है क्यूँकी पुरुष दर्शित विषय दर्शित विषय का अर्थ है बुद्धि क्यों दिखाए जाते हैं विषय जिसको तो बुद्धि किसको विषय दिखाती है घटभ रूप विषय किसको दिखाती है क्यूँकी पुरुष का दर्शित विषय तो है, विशेष ऐसा समझ लेना दर्शित विषय तो है या पुरुष से विषय का दृष्टा है दर्शित विशेष तो का कर सकते हैं बुद्धि वृत्ति साक्षित्वा बुद्धि वृत्ति है साक्षित्वा क्योंकि पुरुष बुद्धि की वृत्ति का साक्षी है तो बुद्धिवृत्ति साक्षित्विस्का होगा पुरुष का क्योंकि पुरुष का बुद्धि की वृत्ति साक्षित्व है या पुरुष बुद्धि की वृत्ति का साक्षी है पुरुष बुद्धि की वृत्ति का साक्षी है अथवा पुरुष को विषय दिखाई जाते हैं इससे पुरुष को देखता है सबका सब अनुभव करता है दोबारा लगाना अत्यंत भिन्न बुद्धि और पुरुष का अभिन्न रूप से अनुभव भोग होता है क्योंकि पुरुष का दर्शित विषयत्व है या पुरुष को विषय दिखाई जाते अथवा पुरुष बुद्धि की वृत्ति का साक्षी है बुद्धि की वृत्ति का वृत्ति का साक्षी तो है और वृत्ति को आकार की होती है उसको भी जानता है तो ये परार्थक का ही इस प्रकार अर्थ कर दिया है एक मिनट ये परार्थक तो आगे आएगा ये परार्थक स्वाद का स्वाद आगे आएगा तो आप भोग सत्या भोग प्रत्या भोग रूपन को भोग रूप अनुभव सुखी सुखी भोग रूपन है ना वह वह भोग ना कि बुद्धि का भोग भोग नहीं वह बुद्धि को पर के लिए होने के कारण बुद्धि बुद्धि को को पर के के लिए होने कारण वह भोग रूप अनुभव पुरुष का दृश्य होता है पुरुष का कर लेना पुरुष का दृश्य होता है वह भोग रूप अनुभव ऐसा लगाना सत्व का या सत्व सक्ट को बुद्धि को पुरुष के लिए होने वह भोग रूपन दृश्य होता है भोग रूपन है और बुद्धि किसके लिए है पर के लिए तेरे बुद्धि को पर के लिए होने के कारण या बुद्धि को पुरुष के लिए होने के कारण वह भोग रूपन वो दृश्य भगवती कठ्या का दृश्य होता है अभी देखेंगे ृतय तू यहां जो तस्वीर विशिष्ट उससे उससे उससे किससे विशिष्ट भोगानुभव से विशिष्ट भोग रूप अनुभव से विशिष्ट यहाँ विशिष्ट तरह से भिन्ना किन्तु भोग रूप अनुभव से भिन्न भोग रूप अनुभव से भिन्न कौन भोग अनुभव से भिन्न चिति चिति करते हैं, पर? चिति मात्र पुरुष मात्र स्वरूप अच्छा दोबारा लगाना किंतु जो तस्मात विशिष्टा तस्मात से कह दिया था भी? भो, अभी भोगिष्टा कर रहे हैं भिन्न किन्तु जो वो से भिन्न मात्र कार्य कर ना पुरुष मात्र को विषय करने वाला पुरुष है ना पुरुष मात्र को विषय करने वाला अन्य अन्न और से बोध है अन्न जो है और से बोध है मतलब पुरुष के आकार का सत्य है अन्य क्या है और से बोध है पुरुष का ज्ञान है आप एक से क्या किया था भोग रूपन अनुभव भिन्न विशिष्टता से भिन्न भोग रूपन अनुभव भिन्न भोग रूपन अनुभव भिन्न क्या हुआ प्रत्येह भोग रूप भिन्न से भोग रूप अनुभव से भिन्न कौन पौसे प्रत्योसे बोध बात है समझ में हाँ पुरुष पौषे सत्य पुरुष का ज्ञान पुरुष के तो भोग रूप अनुभव से भिन्न जैसे घटका घटका अनुभव पटका अनुभव सुख का अनुभव दुख का अनुभव तो भोग रूप अनुभव ऐसी भिन्न कौन है पुरुष का भोग रूप अनुभव से भिन्न कौन है पुरुष का हाँ या पुरुष का अनुभव और ये पुरुष का अनुभव ये कैसा है स्थिति मात्र रूपा की चेतन की स्थिति मात्र रूपा है केवल चेतन पुरुष को विषय वाला केवल चेतन पुरुष को चेतन पुरुष को विषय वाला कौन है बोध का भोगरूपन भोगरूपन से तो को से भिस्त, कौन प्रत्य और और वो किसको विषय करता है चेतन मात्र को विषय करने वाला अन्य है ना किससे बुद्धि तत्र अर्थ है अर्थ कर लेना उसके विषय में पौषे तो बोध के विषय में पौषे बोध का विषय कौन है पुरुष पौषे बोध का पुरुष का ज्ञान तो, तो, तो, तो तत्कर्थ क्या करेंगे पुरुष ज्ञान के विषय में पुरुष के ज्ञान का विषय कौन होगा पुरुष तो उस पुरुष ज्ञान के विषय पुरुष ने संयम करने से पुरुष ज्ञान के विषय पुरुष में संयम करने ऐसी पुरुष विषय प्रजा जाए ऐसी पुरुष को विषय करने वाली संख्या उत्पन्न होती है पुरुष को विषय करने वाला संख्या चार उत्पन्न होता है ध्यान दें हमने यहाँ पर सत्र करते क्या किया के विषय में कौश्य प्रत्यय के विषय में सौसे प्रत्यय कौन हुआ पुरुष और यदि यथार्थ न करते तो तस्त्र प्रत्यय क्या लेते ले तो फिर किसने संयम करना होता कौसे तो प्रत्यय में और सूत्र किसने संयम करने को कह रहा है पुरुष में तो विरोध होता है ना पुरुष का संयम यहाँ पुरुष बोध का संयम इसलिए तत्र पर जो है ना किसको कहेगा पौधे बोध के विषय को और बोलने जिसे पुरुष में संयम करने से पुरुष जिससे प्रज्ञा उत्पन्न होती है या पुरुष का साक्षात्कार उत्पन्न होता है नु में स्थित बुद्धि सत्व में स्थित बुद्धि सत्व में स्थित पुरुष प्रत्ययन बुद्धि सत्व में स्थित या बुद्धि में स्थित पुरुष के प्रत्यय के द्वारा पुरुष के प्रत्यय के द्वारा मतलब पुरुषाकार प्रति के द्वारा पुरुषाकार बुद्धि सत्व में स्थित पुरुष पुरुषाकार वृत्ति के द्वारा या पुरुष के आकार की वृत्ति भी किसकी होगी की तो पुरुषाकार वृत्ति किस में स्थित हुई बुद्धि में या बुद्धि सत्व में तो बुद्धि सत्व में स्थित पुरुषाकार वृत्ति के द्वारा रख जाएगा या पुरुष के वृत्ति के द्वारा पुरुषे बोध के द्वारा बुद्धि सत्व में स्थित पुरुषाकार वृत्ति के द्वारा या पुरुषे बोध के द्वारा पुरुषा दृश्य के पुरुष प्रकार प्रकाशित नहीं।, नहीं होता है पुरुष प्रकार प्रकाशित नहीं होता मतलब है क्योंकि पुरुष को सुंद्रकाश है पुरुष कैसा है तो अच्छा मतलब और बुद्धि सत्य में स्थित पुरुषाकार के द्वारा या पुरुष के दृष्टि के द्वारा पुरुष का प्रतिबिंब भी लोग अर्थ कर देते हैं बुद्धि सत्य में स्थित पुरुष के प्रतिबिंब के द्वारा वैसे ये अच्छा बुद्धि सत्य में स्थित पुरुष बोध के द्वारा पुरुष का ज्ञान पुरुषाकार वृत्ति और क्या मतलब और बुद्धिशतु में स्थित तो के द्वारा पुरुष प्रकाशित नहीं होता है पुरुष प्रकाशित क्योंकि वो पुरुष का ऐसा है चेतन है और बुद्धि शतु कैसा है जड़ है तो जड़ चेतन को कैसे प्रकाशित करेगा तो पुरुष प्रकाशित नहीं होता है प्रकाशित नहीं होता है मतलब नहीं होता है पुरुष एवं तम प्रत्यय स्वात्मा स्थिति स्वात्मा का अर्थ है अपने आत्मस्वरूप को विषय करने वाले अपने आत्म स्वरूप का आलम्बन करने वाले या अपने आत्म-स्वरूप आत्म को विषय करने वाले अपने आत्म-स्वरूप को विषय करने वाले उस प्रत्यय को या उस वृत्ति को कौन सी वृत्ति, पुरुषाकार वृत्ति को बोले स्वात्मावलंबनम अपने आत्म-स्वरूप को विषय करने वाले उस प्रत्यय को पुरुषता एवपस्थिति पुरुष ही प्रकाशित करता है पुरुष ही पुरुष के प्रकाश से ही सब प्रकाशित होगा तो वही आगे। आगे। आगे तो या या तो है आत्मा स्वात्मावलंबन कर अपने आत्मस्वरूप को विषय करने वाले उस प्रत्यक को पुरुषा पुरुष ही प्रकाशित करता है तथा ही उत्तम ही करते क्योंकि वैसे कह दिया है को में अरे विज्ञाकार अरे विज्ञाता को किसके द्वारा जानेंगे विज्ञाता कर सबको जानने वाला या सबको प्रकाशित करने वाला सबको प्रकाशित करने वाले को सबको प्रकाशित करने वाले को किसके द्वारा प्रकाशित करे तो सबको प्रकाशित करता है बुद्धि से प्रकाशित होगा क्या ये मतलब है बुद्धि तो उसके आकार की होती है तो मतलब अज्ञान निवृत्त होता है केवल बुद्धि उसके आकार की होने से क्या होता है अज्ञान निवृत्त होता है उसके उससे ओम पूर्ण पूर्णमितम ओमाम से ओण पूर्णमाण अब काफी बात हो गया है